संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व कर्ण के प्रस्ताव और दुर्योधन के आग्रह से का का आना के बाद बाद कर्ण का बनना स्वीकार करना। राजा ने पूछा संजय इसके बाद दुर्योधन ने क्या किया वह मंद तो कर्ण का सहारा पाकर पांडवों को उनके पुत्र और श्री कृष्ण के सहित परास्त करने का दम बढ़ता था किन्तु बड़े ही खेद की बात है कि कर्ण अपने पराक्रम से संग्राम में पांडवों से पार नहीं पा सका निसंदेह जय पराजय दैवाधीन ही है मालूम होता है अब जुए का परिणाम समीप ही आ गया है आ इस दुर्योधन के कारण मुझे कांटे के समान अनेकों तीब्रतर कष्ट सहने पड़ेंगे मैं नित्य प्रति अपने पुत्रों के ही मारे जाने और परास्त होने की बात सुनता रहा हूं क्या पांडुओं को रोकने वाला हमारी सेना में कोई भी वीर नहीं है संजय ने कहा राजन जो पुरुष बीती ही बात के लिए पीछे से सोच विचार करता है उसका तो नहीं बनता हाँ चिंता उसे अवश्य खाती रहती है क्यूँकी तो पहले जान बुझ कर भी आपने इसके औचित्य अनौचित्य के विषय में विचार नहीं किया महाराज पांडवों ने तो आपसे बार बार कहा था कि लड़ाई मत ठानिए किन्तु तो आपने मोहवर्श सुना ही नहीं आपने पांडुवों के ऊपर बड़े बड़े जुल्म किए हैं इस समय भी आप ही के कारण यह राजाओं का घोर हो रहा है परंतु जो बात बीत गई उसके विषय में आप चिंता न करें अब जिस प्रकार वह भयंकर संघार हुआ वह सुनिए वह रात बीतने पर कर्ण राजा दुर्योधन के पास आया और उससे कहने लगा राजन आज मेरी अर्जुन के साथ मुठभेड़ होगी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 और अस्त्र संचालन में अर्जुन मेरे समान नहीं है इसके सिवा बल, बलवीर विज्ञान पराक्रम और निशाना साधने में भी वह मेरी बराबरी नहीं कर सकता मेरा जो यह विचार नाम विजय नाम का धनुष है इसे विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए बनाया था इसी के द्वारा इंद्र इंद्र ने ने पर विजय प्राप्त की थी। यह धनुष को दिया था और उन्होंने मुझे दिया परशुराम जी का दिया हुआ प्रचंड धनुष ग्रांडीव से भी बढ़कर है इसी के द्वारा परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को जीता था इससे अर्जुन के साथ मेरे दो हाथ होंगे आज संग्राम भूमि में विजयी वीर अर्जुन को धराशाई करके मैं आपको और आपके बंधु बांधवों को आनंदित करूंगा। जिस प्रकार धर्म में पूर्ण अनुराग रखने वाले संयमी पुरुष का कार्य में सफलता पाना स्वाभाविक ही है उसी प्रकार ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं आपके लिए न कर सकूं। परंतु जिस बात से मैं अर्जुन से कम हूँ वह भी मुझे अवश्य बता देनी चाहिए उसके धनुष की डोरी दिव्य है है अच्छा है, तथा उसके उसके पास अपने देव का दिया हुआ है, जो किसी भी भी ओर से तोड़ा नहीं जा सकता। इसके सिवा उसके घोड़े मन के समान वेगवान है। भी दिद्ध्य और दीप्तिमती है तथा उस पर बड़ा ही विस्मय में डालने वाला एक बानर बैठा हुआ है इससे भी बढ़कर यह बात है कि जगत की रचना करने वाले स्वयं सी कृष्ण उसके सार्थी और रक्षक है इन सब बातों की मेरे पास कमी है तो भी मैं अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता हूँ हमारे पक्ष में महाराज श्री कृष्ण की बराबरी कर सकते हैं यदि वे मेरे सारथी बन जाएं, तो निश्चय ही आपकी विजय हो सकती है अतः आप इन्हें मेरा सारथी करने के लिए तैयार कर लीजिए इसके सिवा कई छकड़े मेरे लिए बाढ़ लेकर चले तथा बढ़िया घोड़ो से जुटे हुए कई उत्तम उत्तम रथ मेरे पीछे पीछे चले जिससे की आवश्यकता होने पर मैं तुरंत दूसरा रथ बदल सकू महाराज श्री कृष्ण के समान ही अश्व विद्या यदि ये मेरे साथी हो जाएं तो मेरा रथ श्री के रथ से भी बढ़ जाए फिर तो इंद्र के सहित देवताओं का भी मेरे सामने आने का साहस नहीं होगा बस मैं आपसे इतना प्रबंध कराना चाहता हूँ फिर मैं संग्राम भूमि में जो काम करके दिखाऊंगा वह आप देखेंगे ही अजी फिर तो जो भी पांडव भी संग्राम में मेरे सामने आएंगे उन्हें मैं सर्वथा परास्त करके ही छोड़ूंगा संजय ने कहा जब कर्ण ने आपके पुत्र से इस प्रकार कहा तो उसने प्रसन्न चित्त से उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कर्ण तुम्हारा जैसा विचार है मैं वैसा ही करूँगा छकड़े तुम्हारे बाढ़ लेकर चलेंगे तथा हम सब राजा लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे राजन कर्ण से ऐसा आपका पुत्र बड़ी से महारथी के परम पास गया और उनसे प्रेम पूर्वक कहने लगा मदेश <coughs> आप सत्य व्रत महाभाग और वक्ताओं में अग्रगण्य हैं मैं सिर झुकाकर अत्यंत विनय के साथ आपसे एक प्रार्थना करता हूं आप अर्जुन के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 श्री कृष्ण संपूर्ण आपत्तियों में अर्जुन की रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप कर्ण की रक्षा कीजिए आरंभ में ही सत्रों की सैन्य शक्ति कम होने पर भी उन्होंने हमारी बहुत सी सेना को नष्ट कर डाला था। फिर इस समय की तो बात ही क्या है इसलिए अब आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे पांडव लोग मेरी रही से ही सेना का संहार न कर सके पहले संग्राम भूमि में अर्जुन इस प्रकार शत्रुओं का संहार नहीं कर सकता था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 आप दोनों का सा संयोग संसार में न कभी हुआ है न होगा जिस प्रकार श्री कृष्ण सब अवस्थाओं में अर्जुन की रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप कर्णों कर्ण की रक्षा कीजिए आपके सारथी बन जाने पर तो कर्ण इंद्र और समस्त देवताओं के लिए भी अजय हो जाएगा फिर पांडवों की तो बात ही क्या है दुर्योधन की यगा सुनकर शल्य एकदम क्रोध में भर गए उनकी भौहों में बल पड़ गए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 उसे मेरे हिस्से में कर दो मैं उसे संग्राम में जीतकर अपने घर चला जाऊंगा अथवा आज मैं अकेला ही युद्ध करूंगा तब तुम शत्रुओं का संघार करते समय मेरा पराक्रम देख लेना जरा मेरी इन बज्र के समान मोटी और गठीली भुजाओं को तो देखो तथा मेरे विचित्र धनुष सर्प के सदृश बाण और सुवर्ण पत्र से मरी हुई गदा पर तो दृष्टि डालो मैं अपने तेज से सारी पृथ्वी को फाड़ सकता हूँ पर्वतों को छिन्न भिन्न कर सकता हूँ और समुद्रों को सुखा सकता हूँ इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने में पूर्णतः होने पर भी तुम मुझे इस नीच सूत पुत्र के का काम करने आज्ञा कैसे दे रहे हो मैं इस नीच की अपेक्षा सभी प्रकार श्रेष्ठ हूँ इसलिए उसका दासत्व करने का को कभी तैयार नहीं हो सकता जो पूरे प्रीमश अपने आश्रित हुए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 ब्राह्मणों का काम यज्ञ कराना पढ़ाना और विशुद्ध दान देना लेना है कृषि गोपालन और धर्मानुसार दान देना वैश्यों का कर्म है तथा शुद्ध लोग ब्राह्मण छत्री और वैश्यों की सेवा के काम में नियुक्त किए गए हैं यह बात तो मैंने बिल्कुल नहीं सुनी कि छत्र शुद्ध की सेवा करे मैंने राजस्वियों के वंश में जन्म लिया है मेरे मस्तक पर शा, शास्त्रानुसार राज्यभिषेक किया गया है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 तथा आप अपने शत्रुओं के लिए शल्य कांटे के समान हैं। इसे से पृथ्वी तल में शल्य नाम से विख्यात है आप धर्म हैं और पहले मेरा प्रिय करने का वचन दे चुके हैं अतः अब अपने उसी वचन का पालन करने की कृपा कीजिए आपकी अपेक्षा न तो कर्ण बलवान है और न मैं ही हूँ तो भी अश्विद्या के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होने के कारण मैं आपसे ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ कर्ण शस्त्र विद्या में अर्जुन से श्रेष्ठ है और आप अशुविद्या में श्री कृष्ण से बढ़ चढ़कर हैं। इस पर राजा सल ने कहा दुर्योधन तुम सब सेना के सामने मुझे श्री कृष्ण से भी बढ़कर बता रहे हो इससे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ अच्छा लोभ मैं कर्ण का सारथ्य करना स्वीकार किए लेता हूँ किंतु कर्ण के साथ मेरी एक शर्त रहेगी वह यह कि युद्ध के समय मैं उससे चाहे जैसी बात कह सकूंगा उसमें वह किसी प्रकार की आपत्ति न करे